गंगा ब्रह्मसूत्र तथा नाना पुराण निगमागम सम्मत एक भारत भारतीय कथा के साथ सभी ग्रंथों को यथा लेते हुए हम वेद की ऋचाओं का क्रमबद्ध रहस्य ज्ञान पाठ कर रहे हैं भगवान श्री राम की कथा में हैं हम कि गुरुकुल में आज से लगभग छह हजार वर्ष पूर्व से अनंत काल से चली आ रही गुरुकुल शिक्षा पद्धति में इन कथाओं को लीला ग्रंथों के रूप में छात्रों को उनके जीवन का संपूर्ण दर्शन कराने के लिए ग्रहण किया गया था एक और ये विशुद्ध इतिहास है भगवान राम की कथा का काल अब तो सैटेलाइट से भी तय हो गया है और यूं भी युगों के प्रमाण से भी हम देखें तो लगभग 19-20 लाख वर्ष पुराना एक इतिहास जो बीस लाख वर्ष पूर्व का है जिसके बाद ये इस धरती ने कई बार खंड प्रलय और प्रलय को देखा है संस्कृतियां विखंडित हुई विस्थापित हुई फिर फिर जुड़ी और स्मृतियों के सहारे ये पावन इतिहास जब आगे बढ़े तो गुरुकुल की ड्योहड़ी तक पहुंचते पहुंचते इनका सदुपयोग संत ऋषि और मनीषी जन लीला कथाओं के रूप में कि जहां संपूर्ण कथा प्रत्येक छात्र के जीवन का स्पष्ट दर्शन है जहां दस इंद्रियों को रखने वाला दशरथ है मन तो दस इंद्रियों को दस मुंह बनाकर मैं और मेरों के लिए जिंदगी को लंका बनाने वाला रावण है हम उसे विस्तार से पढ़ते हैं और वेद में हमने जाना कि धर्म गंगा है मठ नहीं गंगा सरल सलिल निर्मल पतित पावनी है अभेद है जीवनदाय उसके दोनों किनारों पर सारे भारत में कश्मीर से लेकर हिमालय से लेकर और काकद्वीप तक बहुत सारे मठ संप्रदायों के स्थान हैं इसी गंगा के दोनों तटों पर दोनों किनारों पर लेकिन ये गंगा नहीं है ये भौतिकताओं से जुड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाओं के स्वरूप है संप्रदाय सांप्रदायिक रूप में हम कैसे जिए हमें वो अमृत ज्ञान देते हैं समुदाय सामुदायिक ज्ञान देते हैं समाज समाज को सुव्यवस्थित करने की व्यवस्थाओं का नाम है लेकिन धर्म ये मठ नहीं गंगा है धर्म अभेद है धर्म प्राणी मात्र में भेद नहीं जानता धार्म तो प्राणी मात्र का व्यक्तिगत ग्रंथ है ये वेद के ऋषियों ने हमें बताया और उसी क्रम से हम एक एक ऋषि एक एक ऋचा करके पढ़ते चले आ रहे हैं पीछे बोर्ड पर ऋचा शब्द अर्थ सहित अमर कोष निरुक्त निघंटु सम्मत तथा सभी शब्द कोशों के अनुरूप हम भाष्य पीछे लिख देते हैं शब्दार्थ कर देते हैं और चर्चा प्रवचन में हम ले लेते हैं इसी प्रकार हम ब्रह्म सूत्र को भी लेते हैं जो कि आप हमारे साथ पढ़ते आ रहे हैं दूसरे बोर्ड पर ब्रह्म सूत्र अर्थ सहित लिखा होता है और वहां हमने जाना है कि धर्म हर हर, हर व्यक्ति की अध्यात्म ये अध्य माने चहु और कहेंगे अराउंड ऑल राउंड अध्य चम ओर आत्मा-आत्मा के मेरा मेरी अंतरात्मा के चारों ओर घूमना उसको जानना ये अध्यात्म है और हमने केवल सांप्रदायिक सोचों को ही धर्म समझ लिया था ऐसा नहीं है आज अखबार में हमारे वर्तमान राष्ट्रपति ने कहा कि हमें अध्यात्म की ओर चलना चाहिए क्योंकि अध्यात्म ही सांप्रदायिक घृणा ईर्षा द्वेष का निदान करने में समर्थ है या आज दैनिक जागरण में और यह बात हमारे महामहिम राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने कही है जब जब सोच समाधान की ओर जाएगी अध्यात्म ही हमारे सामने होगा कि हर व्यक्ति अपने को पढ़ ले अपने होने का कारण खोज ले वही कारण सचराचर का है फिर कोई क्यों लड़ेगा किसी से कोई क्यों भेदभाव करेगा जब एक ही आत्मा सम्य भाव से हम सब में व्याप्त है तो भेदभाव का है लेकिन भेद का होना भी जरूरी है आज का ब्रह्म सूत्र खोल लें आज का जो सूत्र है आ कहा भेदव्यपदेशाश्चान्या कहा भेदव्य भेद का उपदेश भी चा तथा भी अन्य अन्य प्रकार से हुआ है ये सूत्र भी भीतर जाने के लिए हमारी राह का सूत्र है स्तंभ है भेद भेद उपदेशाच अन्य कि फिर भेद क्यों हुआ है जब एक ही आत्मा हम में सम्यक भाव से व्याप्त है तो भेद क्यों है कहा भेद है आत्मा हम में व्याप्त है हम अभी आत्मा में व्याप्त हुए नहीं है ये भेद है ये कहना कि सब में राम है पत्ते पत्ते में भगवान है प्रश्न यह है कि हमने देखा कब हमने तो सब में सब देखा एक राम ही नहीं देखा है इसलिए ब्रह्म सूत्र हमारे लिए स्पष्ट नहीं होते जीव और आत्मा का भेद है अब यदि तुम कहो कि जीव ही आत्मा है तो तुम कहीं नहीं पहुंचोगे हमारे बड़े इंजीनियर साहब थे हमारे मित्र भी उदाहरण देते हैं पहले भी दे चुके हैं जब हम उसे मिलने के लिए गए तो उन्होंने कहा मैं तो ब्रह्म हूं ब्रह्मा ने आत्मा तो मुझे पूजा पाठ की क्या जरूरत और यह बात हरिद्वार और ऋषिकेश में बहुत से तपस्वियों ने भी मुझसे कही थी उन्होंने ही कहा हो ऐसा नहीं अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूं एक बंद हाँ तो यह सब बहुतों को यह गलत फहमी है तो कहना मैं तो ब्रह्म हूं तो जब मैं ब्रह्म हूं तो मुझे ब्रह्म की पूजा से मतलब क्या आप भी ऐसा कहोगे आप मैं बहुत से कह भी देंगे तुमकी धर्म पत्नी का ही बहुत ब्रह्म ब्रह्म गा रहे हैं आज सवेरे से तेरा इनको ठीक करते जाइए। मैंने अच्छा तुमने कहा कहो कहना आप क्या कहिएगा मुझसे मैं तो ब्रह्म हूं मैंने कहा भाई ये तो तो कोई शक नहीं कि ब्रह्म तुम में है तो तुम ब्रह्म हो नि देर में उनकी धर्म पत्नी चाहे लेके आ गए तो हमने कही ये नौकरानी कहां से ले है पहले क्या कह रहे हैं आप अरे पहचाना नहीं आपने मैचा तुम्हारी माता जी है बोले रहे नहीं ये आप क्या कह रहे हैं वो भी बेचारी सहम गई क्या स्वामी जी वो क्या हो गया मैं तो फिर ये कौन है अरे ये हमारे धर्म पति हैं स्वामी जी आप सौ बार आ चुके हो मैंने अच्छा अच्छा अच्छा हाँ मैंने कभी माफ करना जरा पहचानने में गलती हो गई है उसके बाद मैंने उससे कहा एक बात बता ब्रह्म की बीवी भी होती है क्या हा भेद अभुप देशाश्चा ये सूत्र है लगी फिर मैं अपने को क्या कहूं मैंने कहा बालक कहो अहम ब्रह्मास्मि आसमी भ्रमत कहो बालक आओ भ्रम यू हैव नॉट येट मेड योर ओन सेल्फ यू हैव नॉट मेड वन विद योर आत्मन जब तुम उससे जुड़े नहीं तुमने उससे तुम योग नहीं किया तुमने उससे अद्वैत नहीं किया यदि कर गए होते तो सब में एक ब्रह्म भाव आया होता ती तो बीबी मकान मेरे ये मेरे तेरे तेरी मम्मी पापा ये कहां रहे होते बोलो ये भेद जगत ही तो संसार है अभेद होना इसकी परिणति है महाभारत में एक ही शरीर रूपी रथ पर जीवात्मा अर्जुन है आत्मा श्री कृष्ण है और मायाओं का महासमर महाभारत है जहां यज्ञोपवीत गादीव है धनुष है और अंधता का निवारण करना अंधता को परास्त करना विषयों से ऊपर उठकर आत्मा से जुड़ना इस युद्ध की पूर्णता है उपलब्धि है तो कहा जब हम कहें कि वो एक ब्रह्म है वो तो एक है जो जनक है हम सबका हमको बनाने वाला है हम सब उसी की संतान है ये भी निस्संदेह बात है लेकिन अभी हम जब तक उसमें डूबे नहीं समाये नहीं उसके सदृश्य ना हो तो पिता ने और पुत्र का भेद अन्यथा बना ही रहेगा क्योंकि ब्रह्म हम सब में है और हम विषयों में हैं ब्रह्म में नहीं हैं भेद जगत में है तो जब तक इसका समाधान नहीं होगा जब तक मेरा स्वभाव आत्मा के अनुरूप नहीं होगा आत्म मैं नहीं होगा जब तक तक मेरे जीवन की भेद नहीं जाए भेद जगत ही ये दृश्य क्षण संसार है और उसमें प्रत्येक जीव की परिणपूर्णता आत्मा से योग कर आत्मा बन जाने में तो आवागमन से मुक्ति है यही इस सूत्र में हमारे कहा है कि आप में से कुछ लोग किताबें पढ़ लेते हैं मैं तो ब्रह्म गया एक हमारे दिल्ली की बात है बहुत पुरानी बात एक मित्र थे तो उनके एक साले साहब थे आ, कुछ आ, कुछ नाम था उनका जब जगमोहन शुक्रिला ऐसे करके तो एक दिन वो गेर हुए कपड़े पहन के आ गए हमारे सामने बहुत पुरानी बात है तो हमने कहा तू तो सन्यासी कब से हो गया कहा उसने कहा पहन लो तो मैंने पहन लिया मैं तो ब्रह्म हूं मैं तो कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं बोले मैं तो ब्रह्म हूं मैंने सुना तो शराब वराब भी पी पीता है फुला पिला देता है मैं पी लेता हूं मैं तो ब्रह्म हूं। मैंने बाकी कसमच भी खा लेता है और कहा कई बार तेरे पे पुलिस केस भी बने बोले हाँ वो जो चाहता है करता है मैं थोड़ा वही तो करता और वही मैं हूं हमको लगा कि कुछ ज्यादा ही पड़ गया सारे ऐसे लोगों को मैं पादरी कहता वाह माफ करना रहा हूं मेरा किसी संप्रदाय से कुछ लेना देना नहीं लेकिन एक संप्रदाय विशेष के धर्म गुरु अपने धर्म स्थान पर तो बड़े बड़े कपड़े पहनते पूजा लिए घूमते उपदेश करते हैं बाहर निकले कपड़े उतारे सूट पहने चुरुट लगाया पैग हाथ में लेके क्लब में बैठे नजर आते तो ऐसे विद्वानों को मैं पादरी कहता हूं कि जो जीना नहीं चाहते उसमें जो डूबना नहीं चाहते उसमें जो टोटल कमिटमेंट के साथ जीवन का हर क्षण उसके संग संग बिताना एक होकर बिताना नहीं चाहते उनका ज्ञान उनके लिए अभिशाप है कलंक है उनके लिए क्योंकि जिसे तुम्हें हो नहीं माना दूसरों को क्या मनवा रहा है हां उनका नाम था गरीश मोहन शुक्ल अब याद आया मेरे को तो दोनों भाई बैठे अपना जुआ खेल रहे थे सगे भाई पी भी रखी थी झगड़ा हो गया तो गिरीश मोहन ने चाकू मार दिया थानेदार उसको पकड़ लेंगे सर फोन किया कि आप मेरे को आके जमानत ले लो और गलती से चाकू लग गया कोई बड़ी घटना नहीं है हमने अच्छा आते हैं जब वहां पहुंचे तो हमने वो इंजार था उससे कहा हमने कहा देखो मेरे काम करोगे बोला हाँ सर जो आपकी छोड़ दो क्या नहीं, नहीं आज रात भर तो होना है ऐसे सवेरे में आऊंगे जमानत लेने अभी क्या तो नहीं हो सकती है तो ठीक तो है जैसे आपको सवेरे जब हम गए तो वो बहुत रो रहे थे स्वामी जी देखिए इतना मारा जो भी अंत थे उस वक्त हाँ ये देखिए इतना, इतना मारा इतना मारा इतना मारा यहां से तोड़ दिया और ये बड़े जल्लाद हैं और आप इनके खिलाफ शिकायत करना तो हमने उसे कहा ग्रीश मोहन उसने कहा पी तूने तो पी उसने कहा जुआ खेल तूने तो खेला सा चाकू चला तो तूने चला दिया और जब उसने कहा मार खा तो दुण दुण का या बुक बिलाकर आए है यार तो ऐसा है विद्रोहता किस काम की जो तुम्हारी रही सही सोच भी बर्बाद करते कि स्वाम का नाग लगा लिया हो गया वो पे अरे उसका हानि के लिए उसका शील चाहिए उसकी विनम्रता चाहिए उसका चरित्र चाहिए उसकी सहृदयता चाहिए राम जिए जाते हैं मात्र भजे नहीं जाते और तुम सिर्फ भजना चाहते हो राम बनना नहीं चाहते मैं पूछता हूं क्यों यदि हमें राम अच्छे लगते हैं तो हम उनके जैसे क्यों नहीं बन जाते हम छल कपट भेद हटा नहीं देते हम उन्हीं की सरलता उन्हीं की सरसता क्यों नहीं लाते बड़ा दुर्भाग्य है भजन गाना है स्वभाव नहीं बदलना और स्वभाव न बदला स्व माने आत्मा भी होता है बताए आपको स्वभाव न बदला तो स्व न मिला आत्मा नहीं मिलेगा जब आत्मा का भाव होगा तभी स्वभाव होगा याद रखो इस बात को और इसी को आय वेद की रिचा भी खोलने साथ ही कहा छठा सूत का आरंभ है हमारे ऋषि हैं आज गति आजीर गति सुन से। किस भटकती जिंदगी में जो लड़खड़ाती बलखाती जिंदगी है मेरी सुख सुखड़ दो ऊपर नीचे भटकती हुई है इसको किस प्रकार पूरी तरह सोते में भी सावधान रहते हुए छिया जा सकता है सुनाशे पार्थ है श्वान मित्रा वाला कुत्ते की तरह सोता है जो कि जरा सी आहट पर चौंक कर मालिक के हित में लगता है असावधानी में भी विषय उसे पकड़ नहीं पाते ऋषियों के नाम केवल भावार्थक होते हैं मात्र हैं उनके स्वनाम संन्यास में हटा दिए जाते हैं क्योंकि संन्यास एक नया चन्न होता है अतीत से उसका कोई संबंध नहीं माना जाता है सबकी चिता जल जाती है तो कहा यज एक रिचा खोल छठे सूख की प्रथम ऋचा हां एक एक ऋषि करके पढ़ते हम चल रहे हैं और अमृत के घड़े हैं ये वेद की ऋचाएं है बहुत युगों तक भाष्यकार भी इन तक नहीं पहुंच पाते हैं कहते हैं हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है बड़ी शिद्दत से होता है चंदन में दीदावर पैदा यदा कदा ही कोई रोशनी इस वेद को खोल पाती है नहीं तो भय जो हमारे भाई हैं इन ऋचाओं का भूत बंगला बनाया करते हैं ऋचा खोले आपके सामने सारे शब्द और अर्थ भी है लेकिन दोहरा ले कहा यशी दी सत्य सोमपा अनाशस्ता स्मसी आतूर्ण इंद्र संसया गोस्वश शुभ्रेशु सहस्त्र शु, मग ये ऋचा है तीसरे ऋषि है ये हमारे छठे सूक्त की पहली ऋचा है ओपनिंग ऋचा है ये इस शब्द का वेद में पीछे भी कई बार प्रयोग हुआ है जिसकी ज्योतियों से जिसकी प्रकाश से जिसकी दया कृपा और अनुकंपा से सत्य का अर्थ सत्य तो है ही सत्य माने प्रकृति होता है वेद में रित माने आत्मा होता है तो यह चिंती जिसकी ज्योतियों के प्रकाश से सत्य सोम अपाह सचराचर जीव सोम अपा, सोम माने ज्योतियों का अपने जल इस अमृत में ज्योतिर जल का जीवन जल का पान करता अनाशाह विनाश रहित हो जीवंत हो उठता है मौत को पछाड़ के आ जाता है इन सोम इस भांति उसका स्मरण करते हुए उसे सम्मुख रखते हुए उसे उदाहरण में ग्रहण करते हुए आ तुम ना आओ तुम सब ना हम सब इंद्र उन महान यज्ञ की ज्वालाओं में वो आत्मअ्नियों में जो प्रज्वलित हैं, भीतर हमारे इंद्र संसया ऐसी महान ज्योतियों की शंसा करें इनकी प्रशंसा करें इनकी प्रतिष्ठा करें हाँ गोष वेश जो ग्रहों और नक्षत्रों को और मट्टी को पुनः पुनः जीवित कर रहे हैं। सुंदर रूप में लौटा रहे हैं। कहीं मानव मानवतन में तो कहीं पक्षी में तो कहीं पशु में वो नाना वनस्पतियों में ला रहे ऐसी ज्योतियों के यज्ञों का जो आत्मा रूपी यज्ञ हमारे भीतर है शुभ ऋषु जो हमको संपूर्ण शुभत्व को देने वाला यदि आत्मा ने क्षण में दिए होते बुद्धि और विवेक में दिया होता तो तू तो हस्बी भी कोष बनाना नहीं जानता है जितना शुभ तूने पाया है इस आत्मयज्ञ से ही तो पाया है शुभ ऋषु सहस्त्र ऋषु सहस्त्र सहस्त्र उपलब्धियां भी जो तो तूने पाई हैं तू भी म और सारे सुख आनंद मैं झूठ व्याप्त हुआ है जो तुझे सारी शंसाएं प्रशंसाएं भी मिली हैं सम्मान भी मिला है मैं इस घर का मालिक हूं यह मेरा परिवार है ये सब भी तो आत्मा यज्ञ से है। वो हट जाए तो तेरा नाम भी तेरा नहीं है मुट्ठी भर मट्टी बनके चिता की लकड़ियों पर राख राख छित जाएगा तब क्या तेरे पास कोई मकान है कोई घर है कोई बेबी बच्चे हैं, अथवा पति है कोई नाता रिश्ता है कोई ज्ञान विज्ञान है कोई डिग्रियां है कहते हैं आंखें हैं और गांधारी की पट्टी बांधे हैं हम लोग मूंद के भीतर देखते हैं तो अंधेरा दिखता है जबकि सब कुछ उस अंधेरे से ही ज्योति बनके मुझे जीवन में मिलता है एक अंधेरी दौड़ा है बाहर ही बाहर भाग रहा हूं और आज अपने को जानना नहीं चाहता यदि अब नहीं जाना तो क्या पशी जो ना हो जाना पहले भी कहा प्रथम ऋषि ने कि जिसके कारण जीवन है जय है जो अकेला साथी है तुम्हारा जिसके हटते ही ये शरीर भी तुम्हारा नहीं नहींन सजित वदा साम वरिशिष्ट मूतर ये कहता तो एन्द्र एन्द्र माने इंद्र के बेटे तो जीव आप सब किसके बेटे हैं आप सब इंद्र के बेटे हैं इंद्रियों के द्वारा अर्जित ज्ञान ही तो जीव का स्वरूप है तो आप क्या कहलाएंगे वेद में मिस्टर रमाशंकर कमला शंकर नहीं क्या कहलाएंगे एन्द्र इंद्रियों के द्वारा जागृत होने के कारण इंद्रियों के द्वारा ही चैतन्य होने के कारण इंद्र अर्थात मन की संतति होने से आप क्या कहलाएंगे तो कह रहा एन्द्र सान सिंह इंद्र वैसे अर्जुन का नाम है और जीव आत्मा को ही हमने अर्जुन कहा अन्यथा भी इस शरीर रथ में तो कहा एन्द्र ये जीव शान सिम संयुक्त हो जा लिपट जा अद्वैत कर ले रही शीघ्रता से न देरी करता हुआ सजित वानम जो तुमको हर जय को दिलाने वाली है जो तुम्हारे तुम्हें सब जीवन रूपी अमृत लाने वाली है सदा सहन और तेरा नित्य साथ करने वाली ये आत्मा यज्ञ वह ब्रह्म ज्वालाएं हैं आज इनसे निपट जा वशिष्ठम इनकी महानतम रश्मियों से उतरे माने प्रकाश से यह सिद्धि इनकी ज्योतियों से अपने अंतर के घट भर ले वशिष्ठम ऊतरे भर व्याप कर ले क्योंकि ये नहीं मेरा आत्मा साथ मेरे तो फिर कुछ भी नहीं मेरा यहां पर वो जो तो सब बटोरा तो है मैंने वो नारद का सपना भर है और कुछ नहीं है उसमें और मैं हूं कि आज उसे ही जुटला है बेटा तो यही इस रिचा में कह रहा हूं आज की रिचा में कि यश ईदी जिसकी ज्योतियों से जिसके प्रकाश से जिसकी दया से कृपा से जिसकी नौछावर से सत्य सोम प्रकृति ज्योतियों का पान करती, अनाशस्ता विनाश का परित्याग मृत्यु को पछाड़ते पुनः जीवन में स्थित होती है इव आज उसका स्मरण कर ले स्म सिंह हाउ यू हैव कम हु कौन लाया तुझे कैसे आया तू तो? मां को उंगली बना नहीं आती बा नहीं आता और सारे और गांधारी धृत हैं, और गांधारी राधे गोविंद भी गाते हैं भूल जाते हैं कि धृत गांधारी के साथ राधे गोविंद नहीं है वो तो पांडवों के साथ है आज किसी को अंधा कहूं तो आप बुरा मान जाओगे लेकिन उम्र तमा अंधे से ही तुझिए और आज भी अंधकार छोड़ने को आप में कोई राज़ी नहीं है जबकि सत्य ऋषा में खड़ा है आपने किसी में साहस भी नहीं है कि आप इसे ना कह सको अजीब स्थिति है कि जानते हुए भी ना जानता हुआ मानते हुए भी ना मानता हुआ उन्हीं गलतियों को फिर दोहराता हुआ अरे मैं मनुष्य हूं कि प्रेत और जो कट जाता है मनुष्य अपनी जड़ों से अपनी आत्मा से वो एक प्रेत और पिशाज की ही जिंदगी जिया करता है मत भूलो इस बात न इंद्र संशया अरे चलना तू मैं सब चले आए हम सब पधारे व्याप्त हो जाए इंद्र उस महान संशया संपूर्ण प्रशंसाओं को प्रतिष्ठाओं को देने वाली गोशु गोश ग्रहों नक्षत्रों को भी स्थापित जीवंत करने वाली और इस मट्टी को जड़ प्रकृति को पुनः जीवंत योनियों में लाने वाली शुभु शु। संपूर्ण सुभत्व को देने वाली सहस्त्र सहस्त सहस्त। सुख आनंद और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली जो ब्रह्मच्वालाएं हैं और जो आत्मा यज्ञ है आए आज उसमें खो जाए आए स्मरण करें उन आत्मा और ये पूरा सुख इसी प्रकार इसी स्तुति में चलेगा आगे भी पूरा सुख जो क्यों कहा अब ये वेद की रचाएं हैं ये जीवन का सत्य है मेरे सामने गुरुकुल में बच्चे हैं 11 वर्ष की उनकी वय है उम्र है अब क्या इतने गरु गंभीर वेद को उन्हें कैसे पढ़ाऊं? क्यों तो लीला कथाओं का सहारा है इतिहास जो सुगर मनोरम इतिहास है जैसा कि पहले भी कह चुका हूं कि महाराज सगर इक्षवाकू वंश मनु के पुत्र हैं सूर्य का बेटा मनु मनु के बेटे हैं इक्ष्वाकु। आते हैं महाराज सगर जिन्होंने सबसे पहले धरती पर जीवन का अवतरण करने की कल्पना सजाई थी तो क्षीर सागर से हमने देखा जब इस पृथ्वी को तो यह हमें नीले जामुन के जैसा बड़ा सुंदर लगा एक तैरता हुआ आकाश में द्वीप तो इसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर इसका नाम रखा जम्बू जामुन की जैसा चमकता हुआ नीला द्वीप और फिर यह कथा हम विस्तार से करके आए हैं जो सभी पुराणों से वेदाधिक ग्रंथों से सभी जगह से उभर कर प्रकट हुई है कि फिर जीवन को स्थानांतरण की बारी आई महाराज सगर सफल नहीं हो सके और वे जब उनके साठ हजार अभियान अग्नियों के द्वारा भस्म हो गए क्षीर सागर से धरती पर आते समय तो उनका धैर्य जवाब दे गया लेकिन उनके बाद जो जो गद्दी पर आते गए उन्होंने इन प्रयासों को जारी रखा और फिर भागीरथ के प्रयास से गंगा अवतरण हुआ और फिर जीवन को उतारा गया ऐसे एक वाकू वंशी महाराज दशरथ के बेटे ही भगवान श्रीराम है ये सब महाराज सागर की संतति है और जब महाराज सागर के ही बेटों ने जीवन को धरती पर उतारा तो उनकी स्मृति में बड़े जलाशयों समुद्रों का नाम सागर पड़ा सगरस से सागर अरब सागर हिंद महासागर जो हम कहते हैं महाराज सागर की स्मृति में कहते हैं क्यों उनकी शोभाओं को भूलना नहीं है क्योंकि ही वाज़ द फर्स्ट पर्सन जो जीवन को धरती पर लाना चाहता था और इस प्रकार जब जीवन उतरा तो उसी में कालांतर में उन्हीं के वंशजों में महाराज दशरथ हुए जिनके चारों कुमार राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न जी हैं जो हम कथा में पढ़ रहे हैं और अब राम और लक्ष्मण महामुनि विश्वामित्र के साथ बन को जा रहे हैं उनके यज्ञों की रक्षा करने के लिए तो एक एक पात्र में हम देख रहे हैं कोई मेरे शरीर से बाहर नहीं है मन ही दशरथ मन ही दशान जब मन दशरथ है तो उसकी तीन पत्नियां हैं कौशल्या सबकी पीड़ाएं पीने की मनोवृत्ति और सबका सुख चाहने की इच्छा कौशल्या है धरती माता है हल्के शूल से हमने कितना चुभाया मां को धरती को उसने दिए अन्न फल और जीवन सुमित्रा सब में मिला जुला सा एक ब्रह्म का आत्मा का भाव है और सुमित्रा के दो बेटे हैं समभाव से एक कौशल्यानंदन श्री राम के साथ है तो दूसरे के नंदन भरत के साथ है सम्भाव है सुमित्रा कोई भेद नहीं और तीसरी मनोवृत्ति है इस मन की जब जिज्ञासा की गई क्योंकि जिज्ञासा मन की सबसे मनोरम वृत्ति है इसलिए महाराज दशरथ केकई को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं हम सब भी तो जिज्ञासा के लिए ही तो सत्संग में आते हैं जिज्ञासा के कारण ही तो फिल्म देखने जाते हैं जिज्ञासा के लिए ही तो टीवी खोलते हैं तो हमारा मन भी केकई में ही निरंतर रमन किया करता है पूजा हुई तो कौशल्या याद आ गई सबके साथ मिलजुल के बैठे हैं तो सुमित्रा भाव प्रकट हुआ लेकिन केकई भाव तो सदा रहता है और मन दशानन है तो उसकी मनोवृत्ति बस एक ही है मंदोदरी जो भी पाऊं उधर में सारी ज्योतियां भर लाऊ पेटी में मेरे में समाय मेरों के लिए हो सबका नोच के अपनों का, का। ये मनोवृद्धि रावण मनोवृद्धि है और ये असुर मनोवृद्धि है और इसी असुर मनोवृत्ति के निवारण के लिए विश्वामित्र जी लिए जा रहे हैं आत्मा श्री रावण को और योग में स्थित हो गया हम लक्ष्मण इन दोनों को राम और लक्ष्मण को लेके विश्वमित्र जी जा रहे हैं तो रास्ते में मिलती है ताड़का अब आपने भजन गाया कि भगवान ने ताड़का को मार गिरा भगवान यहां लीला इसलिए कर रहे हैं कि तुम भी ताड़का मारो न कि ताड़का बन जाओ दूसरों को ताड़ना देने की मनोवृत्ति दूसरों को ताड़ना अर्थात सताना पीड़ा देना दूसरों को पीड़ाओं में देखकर अति प्रसन्न होना ये सारी मनोवृत्ति क्या है ताड़का है और जब तुम्हारा स्वभाव में ये बैठी है तो ना तो तुम कोई राम भक्त हो न तुम्हारे पास कोई पूजा पाठ है बस तुम्हारी एक ही संज्ञा है कि सब ताड़का है आपको अपने को ताड़का कहाना नहीं अच्छा लगता तो फिर अपने इस मन रूपी घर से ताड़का भगाओ मार दो इसे सुबाह को मारा फिर आगे यज्ञ में रक्षा में सुबाह जो कुछ चाहूं अपनी बाहों में भर लाऊ और मारीच को मार नहीं पाए उसको सौ योजन दूर फेंक दिया मारीच मृग तृष्णाएं हैं सावधान इन्हें मारना आसान नहीं है कभी भी असावधानी पर यह आक्रमण कर बैठेंगी। कहते हैं ना दिन मत रजनी सायं प्राथा शिशिर वसंत पुनरायाता काल की गच्छत आयु इस तदपि न आशा दिन मी रजनी सायं प्रातः दिन के बाद रात सुबह से शाम तक शिशिर वसंत को लगा जाता भी बदलती रही बरस बर बरस गुजरते चले जाते हैं काल की वक्त खिलवाड़ करता रहता बचपन से जवानी और बुढ़ापे की तरफ काल मुझे घसीटता रहता इस तदपि तब भी नी नहीं मोचन हो पाता नहीं मिट पाती आशा वायु ये आशाएं त्रिषाएं इनके जो भाव हैं ये हम नहीं हटा पाते ये मृग तृष्णाएं ही तुम्हारी जीवन के महारीछ हैं बोलो महारीछ भगवान की जय क्योंकि उसके बिना तुम नहीं सकते रहे कहा रह सकते तुम सुबह से शाम तक तुम्हारे पास एक क्षण अपना होने को नहीं है सारे क्षण मारिच के ये करना है ना ये होना है ना ये ले आऊना उसको कैसे पा लेना तुम सदा अतृप्त हो अतृप्ती मृग तृष्णाएं बन के सोने के हिरण तुम्हारी जिंदगी का सोना खाए जा रही है और भटकेगी ये जीव जान की इस सोने के हिरन के चक्कर में और ले जाएगा पकड़ के ये मन दशानु रावण और फिर तड़पेगी आत्मा श्री राम के लिए मेरी कहानी और देखो कि मैंने ताली पीटी भजन गाया और भाग गया और नहीं जानना चाह तो स्वयं को ही नहीं जानना चाहे कैसी विचित्र बात है सबसे करीब मेरे मैं ही तो हूं और मुझको मेरा ही अता पता नहीं है ऋचाई मुझको मेरा साखे सामीपीही नहीं स्वदर्शन करा रही हैं और मैं देख करके भी पट्टी बांध लेना चाहता हूं बहाने खोजता हूं अपने से बचने के स्वामी जी फलाने ने तो ये कहा फलाने स्वामी जी ने तो ये कहा फलाने कथा में तो वो कहा बड़ी विचित्र बात है और राम कथा मुझे दिखा रही है कि भक्ति के नाना रूप हैं जब दूसरों को तारना दे के प्रसन्न हो तो ताड़गा भक्ति में हो राम भक्ति में नहीं और जब सबका समेट के प्रसन्न हो तो स्वभाव भक्ति है ये तुम्हारी भक्ति के कई रूप हैं। और जब तुम मृग तृष्णाओं में हो तो तुम्हारी मारीच भक्ति है राम भक्त कैसे हो जाओगे क्योंकि राम तो इन सब के विपरीत खड़े हैं और आश्चर्य है कि मैं गंभीर नहीं हूं और ये भी मालूम है कि सदा नहीं रहूंगा और सबको छोड़ के जाना पड़ेगा फिर भी जो छोड़ के जाना है उसके लिए मैं राम गवाता हूं हर दिन सुबह से शाम तक और जिसके बिना आना ही संभव नहीं है उसी को बुलाता हूं और मुझे लगता है कि मैं सही करता हूं कथा में आगे चलते हैं हां इसका अर्थ लेते चलेंगे कथा का विस्तार नहीं करेंगे हम वेद के तत्व में रहेंगे कि गुरुकुल में उस बालक को उसका संपूर्ण जीवन एक तरफ पुनीत इतिहास अमर इतिहास पढ़ा रहा 20 लाख वर्ष पुराना और दूसरी ओर उसे राम भजवा नहीं रहा श्री राम बनाने की इच्छा है मेरी क्योंकि जब तक कथा उससे अलग रहेगी वो राम कैसे बनेगा वो कथा घटगटवासी राम की तरह ही में समाएगी तो वो राम बन सकता है मन का खाली घड़ा है कोमल अवस्था में आया है यदि इस कथा में भर गया तो वो कभी विचलित नहीं होगा भरे घड़ों में पानी नहीं भरता इसीलिए तो सत्संग सुनने के बाद हम सब फिर वहीं के वहीं रह जाते कुछ बदलाव नहीं बदला पाते विश्वमित्र जी के यहां मिथिला से दूत आए है कि जानकी जी का स्वयंवर होना है उनकी बेटी है जानकी हैं उनका स्वर होना है ऋषिवर आप दोनों कुमारों के साथ भगवान राम और लक्ष्मण के साथ मिथिला में पधारें हम उसी के आमंत्रण के लिए आए हैं। विश्वमित्र न होंगे तो जीवन एक कोरी भक्ति बन रह जाए आगे नहीं बढ़ेगा जब आत्मा और योग स्थित मन हमारा प्राणी मात्र की समर्पित सेवाओं में विश्व से मित्रा आगे बढ़ेगा तो अगला कदम आएगा नहीं तो हमारी कहानी अटक जाएगी विश्वामित्र आए तो ताड़का हमारे क्योंकि जब तक मैं बाहर नहीं निकला विसंगतियों के सामने नहीं खड़ा हुआ तूफानों को नहीं झेला मैं जान भी तो नहीं पाया कि मुझमें कितनी कितनी ताड़का है जब परिस्थितियां ही नहीं थी तो मेरा परिचय होता कैसे जब तक गुरुकुल के पवित्र वातावरण में है वो ब्रह्मचारी है लेकिन क्या वो सदा रहेगा ये तो वक्त बताएगा जब परिस्थितियों में लौट के जाएगा कि वो ग्रस्त होगा अथवा ब्रह्मचार्य से ही सीधा सन्यास को चला जाएगा उसकी मना स्थिति क्या है उसकी मानसिक परिपक्वता के स्तर क्या है कितना सत्य को वो पाया है जितना नहीं पाया है उतना फिर पाएगा यथा अवस्थाओं में जाकर। तो जब तक विश्वामित्र नहीं आएंगे मैं बाहर प्राणी मात्र की सेवाओं में नहीं उतरूंगा मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझ में कैसी कैसी कितनी कितनी कहां कहां ताड़का है कहां कहा सुबाह है मुझमें और कहां कहां मैं मारीचों में फंसा बैठा और इस प्रकार मुनि विश्वामित्र इन दोनों को लेके चलती है मिथिला की ओर राम और लक्ष्मण को लेकर असुरत्व को मिटाना है हम तो असुरत्व जीते हैं असुर माने जो सुरत्व से हीन है जो कोरी भौतिक भाति, भौतिकताएं जी रहा है उसे आप क्या कहोगे जोर से कहो असुर कहोगे हाँ और जो उसके रूप में रसा हुआ अंतर्मुखी वो आत्मा श्रीराम से लिपटा हुआ है वही तो सुर विचारधारा में है अशुभ मनोवृत्तियों को जीतना है और आप असुरत्व में ही पूजा करते हो वन यज्ञ भी बाहर करते हो भीतर आते ही नहीं क्या रावण पुजारी नहीं था क्या हिरण्य कश्यों ने तप करके सिद्धियां नहीं पाई थी लेकिन ये सारी असुण भक्तियां और इनका अंत ईश्वर के द्वारा ही नष्ट होते हैं आत्मद्रोही जो है तो जब चलती है तो एक स्थान पर पहुंचे यूं तो नाना प्रकार की कथाएं हमारा उनसे कुछ लेना नहीं मैं सिर्फ गुरुकुल का वो गुरु, विहंगम दृश्य दे रहा हूं आपको कि मैं उस बालक के भोले मन को उसकी एक एक भाव उसे पढ़ा रहा हूं राम कथा में ईश्वर लीला ऐसे ही करते हैं जैसे अध्यापक लीला करता है के क्लास में कबूतर से का खरबूजे से कहा तो खरबूजा कबूतर नहीं काका का पढ़ा रहा है तो उसी प्रकार इस लीला पात्रों में अपने लाइफ की पात्रता को खोदना है हमें काका का पढ़ने हैं जिंदगी के और अगर पढ़ गए तो उम्मीद कर सकते हैं कि इस कक्षा में मनुष्य योनि की पास होकर हम अगली अवस्था में आए अगली, अगली अवस्था अनंत की राह भी हो सकती है इच्छाधारी स्वरूप भी हो सकता है हाँ, यह हम पर है कि हम किस अवस्था को पा सकते हैं अगर तुम कहोगे नहीं मनुष्य में बिर्मनुष्य होना है तो फिर कुत्ते की योनि में क्यों गए थे बिन्नी क्यों बने थे क्योंकि प्रकृति में ऐसी कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है तो जो जो उभरता जाए यथा स्थिति पाए वो बाहर बैठ के नहीं भीतर जाके ही हमें लानी होती है हाँ समझ में आ रहा है तू तो तू पात्रता खोज रही है आए तो देखा एक बहुत वीरान आश्रम है बहुत वीरान आश्रम बेतरती बेले फैली हुई है निर्जन है वो जंगल सब उगाया है लेकिन बहुत देदीप्यमान है और अद्भुत शांति को देने वाला है तो श्री राम पूछते हैं गुरुदेव ये स्थान कैसा है जो आज बिल्कुल निर्जन पड़ा है तो विश्वमित्र कहते हैं इसकी एक बहुत बड़ी पीड़ा कथा है श्री राम ये महा गौतम और महातपस्विनी अहल्या का आश्रम है वे दोनों यहां रहते थे तप करते थे अपूर्व सुंदरी थी अहल्या आप अहिल्या कहते हैं वो इस शब्द गलत है अहल्या शब्द है बहुत सुंदर थी वो उनकी सौंदर्य की चारों ओर चर्चा होती थी तो उसी से मोहित होकर केंद्र का मन ढोल गया और उसने चंद्रमा को साथ लिया और वो उसके सतीत्व का अपहरण करने आ पहुंचा मध्य रात्रि में चंद्रमा ने मुर्गा बन के बांग दी ऋषिव ने समझा ब्रह्म मुहूर्त आ गया और वे नदी के तट पर नहाने चल दिए पीछे से ऋषि का ही गौतम का रूप भर के इंद्र ने कुटिया में प्रवेश किया और छल से उसके सतीत का खरण कर दिया लेकिन जब ऋषि गौतम वहां पहुंचे उन्होंने नक्षत्रों की ओर निगाह उठाई तो उनको अपनी भूल का भान हुआ तो फिर उन्होंने योग दृष्टि से वहीं से देखा और तत्क्षण वो लौट के आए और उन्होंने इंद्र को देखते ही कहा इंद्र ठहर जाओ मैं आज तुम्हें शापित करता हूं कि हे इंद्र तुम सदा के लिए नपोसक हो जाओ तब से आज तक ये इंद्र नपुंसक है पर अपने ही यश बहुत गाता है और अहल्या से कहा कि जिस शरीर से तुमने इस पापाचार में उसका साथ किया है ये शरीर भस्मी में लौट जाए उसने कहा यह उचित है परंतु देव में आपके बिना रह नहीं सकते तो कहा जब भी श्री राम आएंगे उन्हीं के चरणों का पावन स्पर्श पा तो पुनः जीवंत वो उठोगी और सीधे नक्षत्रों के लोक में मेरे पास आ जाओगी सत्यों में है हम कथा का विस्तार न करके इसके रहस्य को स्पष्ट करेंगे गो माने होता है प्रकाश और तम माने अंधेरा गोतन प्रकाश और अंधकार के कदमों से बढ़ता क्षण क्षण आगे जाता जो काल है जो समय है यही तो ऋषि गौतम है क्यों भूल जाते हो और गौतम से शापित हो जाते हैं। अहल्या कहते हैं वो धरती जो जोती न गई वो मेरा मन वो मेरी साथ वो मेरी भक्ति जो अहल्या बन गई है कुछ भी तो अंकुरित नहीं करती कोरे भजन गाती है और उसी आसक्तियों में पापाचार में जिया करती है अहल्या हो गई और देखो गौतम को अब पति नहीं मानता मानते वो क्या नहीं मानते अगर मानते तो गलतियां क्यों करते मित्र अगर तुमने गौतम को वक्त को माना होता तो क्या अपने स्वभाव बदलने लिए होते मरने के बाद बदलेंगे क्या कर बैठते हैं हमने हम सब अहल्लाओं ने क्या कर लिया है अहल्ला माने अनजुती धरती वो वो भक्ति वो पूजा वो निष्ठा वो साधना वो जमीन जिस पे कभी हल ना चला हो हम क्या कर बैठे हमने इंद्र को पति बना लिया है इंद्र माने मन भी होता है अब मन हमारा खसम हो गया है हम सब का भगवान को भी मन से पहले नहीं मन के बाद माने और गौतम को भूल इंद्रियों के द्वार मन के संसार में मन का संग में सतेत लुटाती हम सब अहल्याय है कोई साधना कोई भक्ति कोई हल अब हम बदल नहीं सकता हमारे स्वभाव पत्थर के हो गए हैं हम सब अहल्याय हो गए क्या सुना कि राम की कथा कैसे पाएगी श्री राम गौतम दिन और रात के कदमों से बढ़ता चला जाता है और इंद्र की मन की भटकाए हम सब शरीरें देहें चिता की लकड़ियों पर भस्मी का बार हो जाती है मेरी कहानी कथाएं सुनाती मुझको आते हैं जब आत्मा श्री राम गट गट उन्हीं का स्पर्श पा के भस्मी पुना अन्न अन्न से हम देह पाते हैं और हम फिर उस गौतम को वक्त को भूल जाते हैं और फिर इंद्र की पत्नी बन जाते हैं रखेल मेरी कहानी सदग्रंथ और कथाएं श्रुतियां और वेद बड़े ही सरस और मनोरम बनाकर मेरे कोमल बाल बालक मन को धोना चाहते हैं और मैं हूं कि धुलना ही नहीं चाहता खाली कोरी रही कथाएं सुनना चाहता और भूल जाता हूं कि गौतम नहीं रुकेगा वो तो चला जाएगा और हम गौतम गवा रहे हैं इंद्र बसा रहे हैं और हम सबको दंब है कि हम तो बहुत अच्छे हैं बड़े पूजा पाठी हैं नहीं क्या धृतराष्ट्र इतना अंधा होगा हमके हमारे जैसा कि प्रत्यक्ष को भी हम नहीं देख पा रहे हैं हम वो महान अंधे हैं कि क्योंकि गौतम नहीं रुका है गौतम नहीं रुकेगा क्यों फूला फूला बैठा है कल चिता की लकड़ियों पर तू ही लेटा होगा और सात भौतिकताओं का कुछ भी नहीं जाने वाला और जो लाया था वही लाएगा आत्मा श्री राम का ही स्पर्श पाएगा तो पुनः ये शरीर भस्मी से अन्न अन्न से बालक का रूप पाएगा यूं लौटेगी अहल्या श्री राम के चरणों के आत्मा के स्पर्श से आत्मा का ही स्पर्श होगा हमने कथाओं के रस्त लिए लेकिन जीवन के अक्षर अच्छा नहीं पड़े और हमें यह भी याद नहीं रहा कि यह लीला ग्रंथ है लीला माने अड एक्सपोजिशन ऑफ ट्रूथ सत्य का मनोरम नाटकीय प्रस्तुतिकरण इसी को तो लीला कहते हैं और हमने समझा कि हमारी तो बात ही नहीं हो रही अरे ये वो गंगाएं हैं सरस्वती की धाराएं हैं ये ग्रंथ आ मन बुद्धि विचार भोले स्वभाव थोड़ा अमर हो जाएगा कहा राग में आगे बढ़ो और चरण स्पर्श दो पत्थर की शिला की बात मानस में है और भी कुछ रामायण है लेकिन भस्में में लोटी है ये सभी में आया है तो ये कहानी मेरी है जला तन तो राख हो गया गौतम वक्त तो चला गया अपनी राह भटक गई अहल्या हम सब और आज भी हमें भटकना मंजूर है गौतम का सर नहीं चाहिए रागवे रागे बढ़ते हैं और अपने चरण का स्पर्श देते हैं तो प्रकट हो जाती है अहल्या हमारी लीला कथा में और जब जब आत्मा का स्पर्श मिलता है प्रकट होती है अहल्या सचराचर में हरू, देखो अपने चारों चिताओं पर जाती अहल्याए भस्मी में लौटती अहल्याए असंख्यों हर क्षण सबोर और उन्हीं भस्मियों को पुनः आत्मा अपने चरणों का स्पर्श देता अन्य से आत्मा के स्पर्श से ही हम पाते हुए फिर से हम सब अहल्याए ही तो है यदि हल्ला होती तो मुक्त हो जाती अहल्या बन जाते है मेरी कथा सदग्रंथ और वेद सुनाते मुझे और इंद्र मुझे हमेशा कथाओं को समझने नहीं देता वो अपने ही साथ रमण कराता है आज इंद्र मेरा सब कुछ है मैं सपर्ण समर्पण दू किसी को ईश्वर को भी तो कैसे क्योंकि इंद्र को हमें कोई बाईपास नहीं कर सकता मन होगा तो पूजा में बैठेंगे मन अर्थात इंद्र नहीं होगा तो घूमने चले जाएंगे हा? आज भी मन के साथ रमण है आत्मा का संग इन कथाओं को समझने की जरूरत बच्चे समझ लेते थे आज आपके पल्ले क्यों नहीं पड़ते हैं और उसके बाद भगवान राघवीन जब पहुंचते हैं मिथिला में तो नगरी उनके दर्शन कहकर धन्य हो जाती है गोविंद हरिओ नारायण ना वे मिथिला में पधारते हैं उनका स्वागत होता है और वो बतलाते हैं कि स्वयंवर होना है और ये स्वयंवर न हुआ तो जीवन हमारा भी व्यर्थ है कोई रह नहीं पाएगा अब रविवार से हम स्वर के रहस्य लेके चलेंगे लीला ले के काका का खोजेंगे मेरे ही जीवन में क्योंकि आज आत्मा और जीव का सदमुख होना है कैसे होगा स्वर कैसे होगा मैं कैसे मिलूंगा मुझसे ये राम जानकी का मिलन होगा अगले रविवार से आज आज की इस ऋचा को दोहरा लें यश ई दी सत्य सोमता अनाश्ता इमसी आतू न इंद्र संशया वोषवस्वेश कि जिसकी जीवतियों से जीवन के क्षण है जो जीवन का एक एक क्षण देने वाला है हर हरौ रोशनी है जिसकी जिसकी कृपा और दया से सत्य अर्थात प्रकृति सोमपा ज्योतियों का पान करती निरंतर अनाशस्ता विनाश का परित्याग कर जीवंत उठती जीवन में स्थित हो जाती है इव इस महाते समय से हम स्मरण करें अनुसरण करें हम उनकी हो जाएं उनमें खो जाएं आहतु म कि आए हम सब पधारे और उन महान ज्वालाओं में संसाया उन्हीं की प्रशंसा को जीवन की राह बनाए उन्हें प्रतिष्ठित स्थापित करें हर सांस धड़कन में जीवन के क्षण में अब इंद्र को हटाए आत्मा गोविंद को विराजें गोश वश्वशु ईशु की जो ग्रहों नक्षत्रों को भी जीवित करने वाला जीवंत करने वाला है